साधो राम अनुपम वाणी दरिया साहब अच्छे सन्त थे आपका संदेश है कि वह राम अर्थात गुरु सदगुरु कुछ भी नाम रख लीजिए राम अनुपम वाणी रमता है सोरा वह राम गुरु गुरु ये अनुपम वाणी अनुपम जिसकी कोई उपमा ही नहीं अनुपम जिसकी कोई उपमा ही नहीं है बल्कि यह सबकी उपमा है लेकिन इस सबकी उपमा का आधार यही है इसकी कोई उपमा नहीं है आगे क्या कहते हैं कि राम अनुपम वाणी व राम सदगुरु एक अनुपम वाणी है अनुपम शब्द पूरा मिला तो वह पाया मिट गई खींचाता जब सदगुरु पूरा मिलता है पूर्ण सदगुरु मिल जाता है तो यह पद को प्राप्त होगा साधना करते करते पूर्ण सदगुरु के माध्यम से इस मार्ग पर चलकर हम इसी पद को प्राप्त हो जाते हैं अर्थात अपने नीच स्वरूप का बोझ हो जाता है बोध सागर में मिल जाती है ये अवस्थाओं में तो कह पूरा मिला तो वह पद पाया निकली खींचा तनी अब सभी प्रकार की खींचा जो भ्रम है ज्ञान अज्ञान सत्य सत्य का जो भ्रम है वो मिट जाता है क्योंकि अब हम या साधक उसमें समा जाता है मूल सागर में मिल जाती जो भी सागर में मिली सभी प्रकार की चाता मिल जाती है <coughs> कहे मूल चाप जो आसन बैठा ध्यान धनी से लाया और रास्ता बता रहा है कि जो मूल चाप मूल माने मूलाधार चक्र अर्थात आसन जो भी प्रिय आसन है उसमें आसान से बैठा जा सके जैसे ये पद्मासन होता है है ना कुछ लोग पीछे पैर करके पूरे गुदा पर मूल पर लगा कर बैठते हैं है ना तो और कई तरह से लोग बैठते हैं लेकिन उधर नहीं जाना है जिसमें आप आराम से बैठ सकें तो मूल चाप मूल चाप मैंने मूलाधार चक्रों को दबाव देकर उस पर बैठ जाते हैं या पद्मासन में बैठ जाते हैं तो मूल चाप दृढ़ आसन बैठा ध्यान देने से दृढ़ आसन लगा के अभी नहीं कि हिला डुली उठा बैठी अब उसमें दृढ़ आसन लगा के और ध्यान धनी से लाया जो धनी है पूर्ण धनी है अर्थात सदगुरु की तरफ ध्यान लगा ध्यान सदगुरु से लिखी पूर्ण धनी है ध्यान धनी से लाए उल्टा नाथ कवल के मारक आ, गगना माही ही समाया अब उल्टा नाद नाद आवाज़ जो होती है तो उसको ऊपर से नीचे आती है नीचे से ऊपर करो उल्टा नाद उलट दो अर्थात मूलाधार से शुरू में ये ऊपर से धार नीचे की तरफ आती है अंत में मूलाधार तक समाप्त हो जाता है अब इसके बाद अब मूलाधार से उठा के ऊपर के चलो जैसे कबीर साहब ने एक जगह कहा कि ओरी का पानी बड़ेरी जाए अभी आपने दिल पूछा भी था तो ओरी का पानी बड़ेरी जाएगा यानी जब ये मूल सत्ता ऊपर से नीचे की तरफ आती है जिस दिन परमात्मा से अलग हुई जीवात्मा तो ऊपर से नीचे गिरना शुरू किया गिरते गिरते गिरते और फिर वो पहले शुद्ध का पर्दा पड़ा फिर बाद में कारण सरी कारण शरीर के बाद शुसुशरी सुसू शरी के बाद <coughs> यह स्थल शरीर यहाँ आके पड़ गया लेकिन अब जब इधर से चलना होगा ओरी का पानी बढ़ ही पहुँचाना होगा अर्थात ऊपर से नीचे आके गिरते गिरते गिरते गिर गई मूलाधार में और विशेषकर संसार के लोगों का निवास इस मूलाधार और मणिपूरक में ही रहता है ऊपर नहीं जा पाता है तो अब यहाँ से ध्यान को उठा करके मूलाधार से और ले जाना है सहस्रात तक अब नीचे से ऊपर चढ़ना हुआ अब ये कह रहे हैं कि उल्टा नाथ कंवल के माता अब ये कमल जो हमारे इस रीण की हड्डी में सुषुमना नाड़ी पर कमल स्थित है अर्थात उसी पर सभी कुंडनियाँ स्थित हैं तो हठज जोग के मार्ग से एक एक कुंडली को खोलते हुए आगे बढ़ते हैं लेकिन संत मार्ग से बस ऊपर से ही हम उस दिव्य रंग को लगाते हैं और दिव्य प्रकाश को धारण करते हैं तो धीरे धीरे कुंडनियाँ स्वतः ही खुलते चली जाती हैं और अंत में खुल जाती हैं तो यही बात है कि उल्टा नाथ कवल के मार्ग गगना माही समय उल्टा नाथ करके आगे चला मूलाधार से मणिपूरक मणिपूरक से हृदय चक्र हृदय चक्र से कंठ चक्र कंठ चक्र से आज्ञा चक्र आज्ञा चक्र का जब ही खुलन हो जाता है तो हम गगन में प्रवेश कर जाते हैं क्योंकि ये ब्रह्मांड है आज्ञा चक्र से सहस्रा पिंड ये अंड आज्ञा चक्र से और सहस्रार तक अंड है और अंड से आगे तृप्ति तक ब्रह्मांड तो इस तरह से हम गगन में चढ़ते चले जाते और अंत में फिर शून्य में जाते और जही विदे होंगे शून्यता आएगी समर्पण गठित होगा फिर अपने देश में चले जाएंगे यानी गगन में चढ़ना तो उल्टा नाथ कवल के मारक गगना माही समाया गगन में समाया तो क्या हुआ गुरु की शब्द की कुंजी से ती अनंत कोठरी खोली अब जो अनंत कोठरी है जो तो ताला लगा हुआ है दसवां दरवाज़ा पर उसके परे हम जा नहीं सकते हैं चिप्टी से परे जा नहीं सकते तो वहाँ काल रोक रखता है और इस प्रकार जाने नहीं देता है तो नीत अब वहाँ पर हम सदगुरु की ही याद करते हैं चूँकि तो बिना सदगुरु के वो दरवाज़ा खुलता ही नहीं तो वहाँ सदगुरु आकर और हमारी मदद करता है फिर हम अपने देश में प्रवेश करेंगे। यही वो ताली है वही त्रिप है जिसके पार जाना कठिन है और वहाँ पर रुकना ही पड़ता है यदि कोई कितना हो अपने से साधना करे तो उसके पर नहीं जा सकते लेकिन यदि सदगुरु के माध्यम से चल रहा है तो सदगुरु वहाँ आकर कृपा करते हैं और वही खुल जाती है ताली अनंत ताली जो अनंतकाल से लगा हुआ है जो है और वो खुल जाएगा तो फिर हम अपने देश चले जाएंगे गुरु की शब्द कुंजी से थी अनंत कोटरी खोली आ ध्रुव के लोक पर कलश बिरा दे रणकार दिन बोली ध्रुव के लोक पर अर्थात आगे जब बढ़ते हैं तो वहाँ रणंकार ध्वनि बंकनाल त्रिप्टी के परे रणकार धुन बोली रंकार की आवाज से होती है फिर हम अपने सत्य में अपने लोक में प्रवेश कर जाते ध्रुव लोग पर कलश बिरा दिए रणंकार धुन बोली बसत अगाध अगम सुख सागर देख सूरज बोराई उसके परे तब सुनीता के परे जाते हैं तो वो अलग व अगाध जिसकी कोई सीमा नहीं है बसत अगाध अगम सुख सागर वहाँ उस दिव्यता उस नूर का महासागर लहराते रहता है और उसको जब दीवात्मा देखता है वहाँ जाने के बाद जब अपने देश में पहुँचता है और अपने उस देश का छवि को देखता है तो बसत अगाध अगम सुख सागर देख सूरत है तो सूरत ध्यान के माध्यम से अब जाता है खुशी का ठिकाना नहीं रहता ये बात हो जाती बोराने का मतलब एक पागल खुशी में भी लोग हो जाते और दुख से भी पागल हो जाते तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो देख सूरत बोराई अब वस्त्र धनी पर बर्तन ऊंचा उलट अपूठी आई अब वो वस्त्र तो, तो धनी है वो तो महासागर है लेकिन हमारा हृदय हमारा जो बर्तन है वो तो छोटा है अब कितना भर पाएंगे उसमें इसलिए उलट के वही में चला अब उठी जायी अब उसी में मिल जाओ मूल सागर में मिल गई काम को तो सागर हो गया सूरत शब्द मिल पर पर्चा हुआ अब मेरु मध्य का पाया अब ये सूरत शब्द का परचार अब सूरत और शब्द अर्थात जी और ब्रह्म का परिचय हो गया मिलन हो गया बूंद और सागर का मिलन हो गया तो सूरत शब्द मिल पर्चा हुआ मेरू मध्य का पाया मेरे मेरु के माध्यम से वहाँ पहुँच करके और बैठे बैठे साथ में वो सागर अपने देश पहुँच जाता है और उस निर्माण तक भी पहुँच जाता है अनुभव कर लेता हैं लेकिन निवास और बैठकी तो मध्य में ही रहती शून्य में मेरु मध्य का पाया तामे पैसा गगन में आया जाय के अलग लखाया और इस मेरु के मध्य से होते हुए जो मेरु मेरुदंड है इसके मध्य से होते हुए सूरत के माध्यम से वो अपने देश पहुंच गया है न सूरत हाँ तामे पैठा गगन में आया गगन में आया और गगन से जाय के अलग लखाया जाकर अलग को भी लख लिया अर्थात उस अपने निज स्वरूप का बोल होगा अलग को लख लिया फिर उसके बाद वो अनाम को भी जन जाएगा अभी तो अलग को लख, अलग को और नाम उसको भी लख लेगा अलख लखाया पग बिन पातुर कर बिन बाजा और वहाँ ऐसी स्थिति है कि पैर नहीं है लेकिन नाच हो रही है पैर नहीं है लेकिन नाच हो रही है नाच नहीं लगता है चूम नहीं लगता है जीवात्मा वहाँ झूम उठती है पैर नहीं है अब वो अपने स्वरूप को पाकर है न पग बिन पैर पात कर बिन बाजा हाथ नहीं है बाजा भी बजता है ऐसी स्थिति है बाजा भी बजता है खुशी का बिन मुख गावे नारी और इतने नहीं अब वहाँ मुख भी नहीं है लेकिन गीत भी हो रहा है मुख भी नहीं है लेकिन गीत भी हो रहा है ये स्थिति हो जाती है क्योंकि वह निराकार की अवस्था दिव्य तेज की अवस्था है वहाँ दिव्य फैज रूप ही होता है और ऐसा कुछ नहीं सोते हुए भी आनंद ही आनंद <coughs> तो बिन बादल जहाँ मेघा बरसे और ठुमक ठुमु शख क्यारी ठुमक ठुमुक शख क्यारी तुमुक दुमुक शख तैयारी तो बिन बादल वहाँ बादल तो नहीं उमड़ता लेकिन बरसात निरंतर होती है दिव्य प्रकाश की दिव्य रंग की वो बरसात होती है नूर नूर की अर्थात वो नूर का महासागर ही उमड़ पड़ता है उसको कहें कि बिन बादल जहाँ मेघाबर से बादल संसार में तो बादल छाने के बाद बरसात होती है वहाँ पहुँचने पर तो बिन बादल की बरसात और बरसात और झुमुक ठुमुक सब क्यारी और धीरे धीरे अब उसको सुखता है साधक हल्दी साधक है तो जो है धीरे धीरे आत्मा अब अपने में उसे आत्म साथ करती है धीरे धीरे साथ करता है अब ये क्यारी सब भर लबालब भर जाता है जैसे बरसात होती है तो असाढ़ में क्या होता है साब खेत खलिण साब लवालब हो जाता है वैसी जब वहाँ पहुँचते हैं तो दिव्य रंग में रोम रोम उसी प्रकाश से भर जाता है लबालब हो जाता तो सक्यारी जब दरिया प्रेम गुण गाया वह मेरा अरट चलाया अब दरिया साफ कहते हैं कि जब इस प्रेम की रंग को गाया तो वह प्रेम अर्थात वह आत्मा वह सदगुरु ही मेरा अरट चलाया मेरी नाव चलाकर मुझे पार कर दिया मेरा अरट चलाया भौसागर से अरट चलाकर नाव को चलाकर अप, अपने लोक पहुंचा दिया इस किनारे से उस किनारे पहुंच गया और मेरुदंड नाम चली है गगन बाग जहाँ पाया और मेरुदंड नाम चली है मेरुदंड नाय चली है मेरुदंड मेरुदंड से शुरुआत तो यहीं से होता है कि यहाँ से चलते चलते ओ अंड ब्रह्मांड, फिर पार ब्रह्म फिर परम ब्रह्म यही पाँच मंडल है ये यह पिंड यहाँ से आँख के नीचे का भाग पिंड होता है आँख चिपटी है वहाँ से सहसार तक ब्रह्मांड होता है और फिर ब्रह्मांड त्रिप्टि तक त्रिप्टि से परे दसवां द्वारा ये ब्रह्मांड है त्रिप्टि के परे फिर शून्य में पहुँच जाते हैं तो ये पार ब्रह्मण्डल है और जब भवन गुफा के परे उस सत् उस निर्वाण उस नाम का कुछ अनुभव होता है तो परम ब्रह्मांड निर्माण है अक्षर है ये स्थिति है वहाँ पहुँच जाएंगे तो मेरुदंड नाव चली है और गगन माह अब गगन में समा गया अब गगन चारों तरफ तो वही हो गया गगन में भर गया मेरुदंड से पहुँचा अपने लोग नाम बस चारों तरफ व्यक्त हो गगन में व्याप्त हो तो गया यही है चूँकि नूरी है प्रकाश है शक्ति है ऊर्जा है जो सर्वत्र व्याप्त सब में है सब उसमें है लेकिन फिर भी वह अलग है ठीक